मोनिका ने जिन जिन लोगों की तरफ इशारा किया सभी को विक्रांत ने लाकर उसके सामने पटक दिया ये सब घायल पड़े अपनी रिहाई की मोनिका के साथ जो कुछ किया था उसका बदला लेने के लिए विक्रांत ने इन सभी के कपड़े उतरवा लिए और फिर सभी को नंगे खड़े करके इनके चेहरे को इन्हीं के अंडरवियर से ढकने के, के लिए कह दिया इन सभी के पास विक्रांत की बात मानने के अलावा कोई और चारा भी नहीं बचा था सब अपने अपने अंडरवियर से अपने चेहरे को ढककर खड़े हो गए और फिर मोनिका ने सभी के मुंह पर एक एक थप्पड़ भी जड़ा इसके बाद विक्रांत ने कार्ड स्वैप करने वाले आदमी को अपने पास बुलाया और फिर अपना कार्ड निकालकर फिर से उसे स्वैप किया और फिर बीस हजार रूपये एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दिए इसके बाद विक्रांत फिर से इन सब बॉस कासिम की तरफ मुड़ गया कासिम के चेहरे पर फिर से पसीना छा गया उसे लगा कि शायद विक्रांत फिर से उसे मारने के लिए आ रहा है क्या हुआ अब कासिम ने घबराते हुए विक्रांत से सवाल किया अब जाकर हिसाब बराबर हुआ ना विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा इस लड़की ने जो भी पैसे तुमसे लिए थे वो सब मैंने वापस कर दिए और फिर जो मैंने तुम्हारे आदमियों के हाथ पैर तोड़े हैं उसके लिए भी मैंने एक्स्ट्रा बीस हजार दे दिए बाकी तुम लोग अपने मेडिकल इंश्योरेंस से इलाज करवा लेना मेडिकल इंश्योरेंस तो है ना ए, आ, है, है, कासिम ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा हाँ फिर अब तुम्हारा हिसाब बराबर है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर कुछ हिसाब रह गया हो तो बताओ वो भी क्लियर कर दू मैं विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा देखो भाई मैं हिसाब का बहुत पक्का हूँ किसी का उधार नहीं छोड़ता नहीं नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है कासिम अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि विक्रांत के हाथों की पहुँच से दूर रहे ठीक है फिर लेकिन एक बात याद रखना अब कभी अगर इस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो फिर मैं तेरा ऐसा हिसाब करूंगा ना कि की जिंदगी भर तू पैसा पहचान भूल जाएगा याद रखना मेरा नाम विक्की डोन है विक्की डोन मोनिका अजीब सी नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लगी विक्रांत उसकी तरफ को देते हुए नीचे उतारा और फिर खुद भी बड़ी सावधानी से नीचे कूद पड़ा जैसे ये लोग इस घर से बाहर निकले तुरंत ही मोनिका विक्रांत को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे विक्रांत सर, आई आई एम एम सॉरी, सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किल झेलनी पड़ी मैं मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगी अरे चुप रो पागल शांत हो जाओ विक्रांत ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा अब यहाँ बाहर निकलने के बाद विक्रांत को समझ आया कि ये पूरा फूलों के व्यापारियों का इलाका है और जिस घर में वो अभी कासिम और उसके गुर्गो से भिड़ रहा था वो भी किसी फूल के व्यापारी का ही घर था इसीलिए यहाँ अधिकतर घर लकड़ी के ही बने हुए थे विक्रांत अभी दो कदम ही चल रहा होगा उसे कुछ ध्यान आया वो पीछे मुड़कर देखने लगा तभी वहाँ पर देखा कि जो आदमी ऊपर छत से नीचे आया हुआ था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था हाँ उसके गिरने की वजह से यहाँ पर कुछ फ्लावर पॉट्स जरूर बिखरे हुए पड़े थे अभी विक्रांत इस घर को मुड़कर देख ही रहा था की अचानक से उसे सामने वाली गली की तरफ से सात आठ लोग हाथों में डंडे और रॉड लेकर खड़े थे विक्रांत को देखते ही उसमें से एक और उठा वो रहा यही है इसील का भाई को मारा ये वही आदमी था जो ऊपर छत से नीचे जमीन पर गिर पड़ा था उन सबको देखकर मोनिका काफी घबरा उठी वो विक्रांत के पीछे छुपकर खड़ी होगी अब क्या होगा सर बहुत डर लग रहा है की कोशिश करने लगा ऊपर से लोग हाथों में रोड और डंडे लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगे अब तक विक्रांत इधर उधर नजर डालते हुए इस एरिया को पूरी तरह से समझ चुका था ये एक बेहद घनी आबादी वाली बस्ती थी यहाँ अधिकतर घर एक ही माले के थे और तो और सब ज्यादातर लकड़ी के ही बने हुए थे इसके साथ ही घरों की छत बनाने के लिए प्लास्टिक या शेड का इस्तेमाल किया गया था। विक्रांत ने सोचा कि अगर अभी यहाँ अंदर की गली में भागते हुए कहीं छुपने का ठिकाना ढूंढ लिया जाए तो फिर इन सबके हमले से बचा जा सकता है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो मोनिका की सेफ्टी थी विक्रांत को खुद को बचाने के साथ ही मोनिका को भी सेफ करना था विक्रांत ने जैसे इन लोगों को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखा वो तुरंत ही मोनिका का हाथ पकड़कर साइड की एक गली में घुस गया और फिर खुद को फूलों के गमले के पीछे छुपा लिया उसके पीछे पीछे भागते हुए ये लोग भी गए जैसे एक आदमी की नजर विक्रांत पर पड़ी वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और फिर विक्रांत ने जल्दी से एक पूरा गमला उठाकर उसके सिर पर दे मारा गमला लगते ही वो आदमी तड़प जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा मिट्टी से सन गया तब तक दूसरा आदमी विक्रांत के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा लेकिन तब तक विक्रांत मोनिका का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगा वो गली के भीतर की ओर भागे जा रहा था इसी बीच रास्ते में उसे जितने फ्लावर पॉट और गमले आदि दिख रहे थे उन सभी को हुआ भाग रहा था। ताकि अपने पीछे आ रहे लोगों के रास्ते में अड़चन पैदा कर सके जाहिर है ये सभी गमले यहाँ व्यापारियों के बेचने के लिए रखे हुए थे इनमें से काफी फ्लावर पॉट तो काफी महंगे भी थे जो लोग विक्रांत के पीछे लगे हुए थे ये भी कोई मूर्ख नहीं थे इन्हें पता था कि विक्रांत जिस दिशा में भाग रहा है उधर आगे आगे जाकर गली ब्लॉक है है से आगे भागने का कोई चांस ही नहीं है। तभी ये लोग बड़े आराम से विक्रांत के पीछे भाग रहे थे विक्रांत आगे जाकर एक किनारे पर रुक गया था वहाँ वो मोनिका को छुपाकर खड़ा हो गया तभी वहाँ एक ब्लाड आदमी उसके आगे खड़ा हो गया तभी वहाँ एक और आदमी विक्रांत के ठीक सामने अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो गया अब विक्रांत के पास कोई रास्ता नहीं था उसने अपने हाथ में लिया हुआ एक बड़ा सा फ्लावर पॉट उठाकर फिर से अपने सामने खड़े आदमी के ऊपर फेंक दिया इसके बाद जो दूसरा आदमी था वो मोनिका के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया लेकिन विक्रांत ने वहां में एक अभी वो इस फ्लावर पॉट को उसके ऊपर फेंक देगा तभी कोई पीछे से चिल्ला उठा बहुत महंगा है ये इसे मत फेंकना लेकिन विक्रांत अब कहा किसी की परवाह करने वाला था उसने अपनी पूरी ताकत से फ्लावर पॉट उठाकर अपने सामने खड़े आदमी के ऊपर फेंक दिया इसके बाद विक्रांत लपककर उस आदमी की तरफ भी टूट पड़ा जिसने अभी फ्लावर के काफी महंगे रास्ता नहीं है तब उसने एक दूसरा गमला उठाकर बगल में बनी हुई लकड़ी के दीवार पर फेंक दिया जिससे वहाँ लकड़ी टूटने से एक काफी बड़ा सा सुराग बन गया जल्दी चलो विक्रांत ने मोनिका को इस सुराग में घुसने का इशारा किया और फिर जल्दी से सुराग के सहारे उस घर घर में घुस गया। दरअसल कोई नहीं था, था। बल्कि का का का गोदाम टाइप का कुछ था। विक्रांत मोनिका हाथ पकड़े वो बड़ी तेजी से इस गोदाम के भीतर से होता हुआ भागने लगा लेकिन तब तक उसके पीछे वो गुंडे भी लग चुके थे उन्हें रास्ते से हटाने के लिए विक्रांत ने मोनिका को एक लकड़ी की दीवार के पीछे सुरक्षित खड़ा करवा दिया और फिर उसने लपककर अपने पीछे जा रहे आदमी को पकड़कर उसके मुंह पर जोरदार घुंसा जड़ दिया और फिर उसके चेहरे पर भी लगातार कई सारे पंच कर उसे गोल-गोल चक्कर लगाकर हुए छोड़ दिया जिससे वो भी दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा तभी विक्रांत के कानों के बगल से एक चाकू सन की आवाज के साथ गुजर गयी सन्न सन्न एक के बाद एक तीन चाकू विक्रांत के चेहरे से इंच भर के फासले की दूरी से पार हो गयी अब विक्रांत नीचे झुकता हुआ फिर से यहाँ से भागने लगा इस फूलों के गोदाम से बाहर निकलने के बाद वो दाईं तरफ के रास्ते पर मोनिका का हाथ पकड़े दौड़ रहा था यहाँ गली के दोनों तरफ लाइन से सभी लकड़ी के घर बने हुए थे और हर घर के सामने काफी सारे गमले फूलों के पेड़ और फ्लावर पॉट्स आदि पड़े हुए थे थोड़ी दूर तक सीधे भागने के बाद विक्रांत को पता लगा की ये गली भी ब्लॉक पड़ी हुई है यहाँ से भी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था अब अगर यहाँ से निकलना है तो फिर से पीछे की तरफ भागते हुए दूसरी दिशा से निकलना होगा लेकिन पीछे तो गुंडे लगे हुए थे तो देखा मेटल का, लग का डोर लगा हुआ था इसे तोड़ना विक्रांत के बस से बाहर था सो उसने फटाफट मोनिका को ऊपर दरवाजे पर चढ़ने के लिए कहा लेकिन सर आप, आप कैसे मोनिका ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं आ जाऊंगा तुम चढ़ो पहले जल्दी विक्रांत ने अपने हाथों से मोनिका को ऊपर दरवाजे तक चढ़ने में मदद की लेकिन जब विक्रांत मोनिका को ऊपर चढ़ा रहा था तभी अचानक से किसी ने दरवाजे को अंदर से खोल दिया कौन है कौन है यहाँ इतनी रात को क्या काम है दरवाजे पर तकरीबन 40 ऐसी 45 साल का कोई आदमी खड़ा था शायद वो नींद से उठ कर आया था वो आदमी विक्रांत और मोनिका को बड़े ध्यान से देख रहा था और उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था विक्रांत भी बिना कुछ कहे कुछ पल तक उसे आराम से देखता रहा तभी उसे पीछे ऐसी किसी के भागने की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत ने पीछे मुड़ देखा तो पता लगा की ये लोग उसे ही ढूंढते हुए इधर आ रहे थे अभी वो गेट पर खड़ा आदमी उधर की तरफ देख रहा था तभी अचानक से उसके मुंह पर एक जोरदार घुंसा पड़ा और वो अंदर की तरफ गिर पड़ा फिर विक्रांत फटाफट मोनिका को लेकर अंदर दाखिल हो गया और इस दरवाजे को जल्दी से बंद कर दिया धम धम धम अब तक दरवाजे पर ये सारे लोग पहुंच चुके थे और दरवाजे को पीटने लगे थे